संवेद्नाओं संवेद्नाओं के ब्लौक ब्लौक की एक, एक और पेशकश। दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में सुनते हैं बाल राम कथा की आगे की कथा अध्याय दंडक वन में दस वर्ष। छत अपनी सेना तथा नगर वासियों के साथ अयोध्या लौट चुके थे इधर राम पर्णकुटी के बाहर अकेले ही कुछ विचारों में खोए हुए एक शीला पर बैठे थे। चित्रकूट अयोध्या से केवल चार दिनों की दूरी पर था लोगों का आना जाना लगातार लगा रहता था इसलिए अब राम चित्रकूट से दूर जाना चाहते थे तीनों वनवासी अत्रि मुनि से विदा लेकर चित्रकूट छोड़कर दंडक वन वन की ओर चले गए। इस वन में राक्षस भी भी बहुत थे। तपस्वियों का आश्रम भी था। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए मुनियों ने राम से कहा आप मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा कीजिए ये राक्षस हमारे आश्रमों को अपवित्र करते हैं तथा हमारी तपस्या भंग करते हैं। सीता दैत्यों का का नहीं चाहती थी। राम ने उन्हें समझाया कि राक्षसों विनाश उचित है। वे ऋषि मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं और मैं उनको कष्ट में नहीं देख सकता राम लक्ष्मण और सीता दस वर्षों तक स्थान बदल बदल कर वन में रहे शरभंग मुनि के आश्रम में तपस्वियों ने ऋषियों का कंकाल दिखाया तथा राक्षसों के अत्याचार के के बारे में बताया मुनि ने राम को राक्षसों अत्याचार की कहानी सुनाई और अगस्त मुनि से भेंट करने की सलाह दी मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने के लिए कहा जिसका नाम पंचवटी था वनवास का बाकी समय उन लोगों ने वहीं पर बिताया। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशाल जटायु मिला। जिसे देखकर सीता डर गई जटायु ने कहा हे राम मुझसे डरो मत मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ वन में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा राम जटायु को प्रणाम करके आगे बढ़ गए पंचवटी में लक्ष्मण ने एक सुंदर कुटिया बनाई कुटिया ने उस पंचवटी को और सुंदर बना दिया इस बीच जो भी राक्षस आश्रम पर आक्रमण करते राम उसका संहार कर देते वंश से लगभग सभी राक्षसों का अंत हो गया तपस्वी शांति से तप करने लगे एक दिन राम लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहे थे कि तभी लंका के राजा रावण की बहन वहां आई वह राम को देखकर उन पर मोहित हो गई वह सुंदर स्त्री का रूप बनाकर राम से बोली मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं राम ने मुस्कुराकर कहा मैं विवाहित हूँ ये मेरी पत्नी सीता है अब वह लक्ष्मण के पास गई लक्ष्मण ने स्वयं को राम का दास बताकर उसे पुनः राम के पास भेज दिया। वह कभी राम के पास जाती तो कभी लक्ष्मण के पास दोनों भाई इसे खेल समझकर आनंदित हो रहे थे कि वह क्रोध में आकर सीता पर झपटी लक्ष्मण ने तुरंत तलवार निकाली और उसकी नाक काट डाली, खून से लथपथ अपने सौतेले भाई खर के पास की दशा देखकर खर खरदूषण ने क्रोध में चौदह राक्षसों को भेजा राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने जरूर आएंगे अतः उन्होंने लक्ष्मण के साथ सीता को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया राक्षस राम के के सामने टिक नहीं सके। फिर रोती बिलखती पास पहुंची। राम से युद्ध करने चल पड़े घमासान युद्ध हुआ अंत में राम की विजय हुई वे जान बचाकर वहां से भागे यह खबर आ, नामक राक्षस ने रावण को जाकर सुनाई उसने बताया कि राम कुशल योद्धा है, है उन्हें कोई नहीं मार सकता। उनको हराने का का एक ही उपाय है सीता अपहरण रावण ने सीता का अपहरण करने का निश्चय कर लिया रावण क्रोध में सीधे ताड़का के पुत्र मारिच के पास गया का वध राम पहले ही कर चुके थे वह काफी क्रोधित था और राम की शक्ति से काफी परिचित भी था उसने सीता हरण के लिए मना किया। रावण की बात मानकर लंका लौट गया। थोड़ी ही देर में रोती चिल्लाती रावण के पास गई और सारी घटना बताई वह रावण को धिकारते हुए बोली आप महाबली हैं। आपके रहते मेरी यह दुर्गति हुई है उसने रावण को राम लक्ष्मण के अत्यंत बलशाली होने तथा सीता के अति सुंदर होने के बारे में बताया। उसने कहा कि मैं सीता को आपके लिए लाना चाहती थी, जिससे क्रोधित होकर लक्ष्मण ने मेरी नाक काट डाली। रावण फिर मारिश के पास गया इस बार भी उसने सीता का हरण करने से मना कर दिया किंतु इस बार रावण नहीं माना उसने डांटकर कर मारिच को आज्ञा दी कि तुम मेरी मदद करो रावण ने मारिच को धमकी दी कि कि जाने पर हो सकता है कि राम तुम्हें न मारे। कि वहां न किंतु जाने पर मैं तुम्हें अवश्य मार दूंगा विवश होकर मारिच को रावण की बात माननी पड़ी रथ पर बैठकर रावण एवं मारिच दोनों पंचवटी पहुंचे कुटिया के पास कर, मायावी मारिच, सोने के हिरण का रूप धारण करके आसपास घूमने लगा। इधर रावण तपस्वी का वेश धारण करके पेड़ की ओट में छिपा था सीता उस सुंदर हिरण को देखकर मोहित हो गई और राम से हिरण को पकड़ने के लिए कहा राम को हिरण पर संदेह था जिससे लक्ष्मण भी सहमत थे वे सोचने लगे कि वन में सोने का हिरण कहां से आएगा? राम ने ने सोचा कि सीता ने आज तक वन में प्रवास के दौरान कभी कुछ नहीं मांगा उनकी ये इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए और वे सीता के आग्रह पर हिरण के पीछे चले गए कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम सीता की रक्षा करना मेरे लौटने तक तुम यहीं रहना सीता को अकेला मत छोड़ना लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली सीता कुटिया के अंदर थी और लक्ष्मण कुटिया के बाहर धनुष लेकर खड़े हो गए इसके आगे की कथा का आनंद लीजिए अध्याय सात में